विदुर दुर्बल कृतवा सुखी भवो भव्याय लीलातांडवपंडिता नूतनजलधरुचूटीदुकलचौराय तस्में नम संसारम शंकरं शंकराचार्यं केशवरा सूत्र सूत्रभाष्य कृत वंदे पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्तिद विभागिने व्योम व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओ शांति शांति शांति भाव का लक्षण प्रथम कहा गया द्रव्यादि ठटक अनुन भाव जब द्रव्यादि षट को अनोनया भाव कहा जाएगा प्रतियोगी हो जाएगा द्रव्य आदि षट प्रतियोगिता अवच्छेद को क्या मानेंगे षट तो संख्या शट तो को ही प्रतियोगिता अवच्छेद को मानेंगे इसमें कुछ लोग कहे कि अभाव का अर्थ हो जाएगा भाव भिन्न तो भाव भिन्न अभाव कहेंगे भाव भिन्न अर्थात तो जो भाव नहीं है न भाव अभाव न भाव इस प्रकार की कहने से इससे शाब्द बोध नहीं होगा क्यों नहीं होगा हेतु है देते हैं उद्देश्यता अवच्छेद कर विधेयर अयक्यात उद्देश्यता अवच्छेद कर और विधेय ये दोनों एक हो गए ऐसे ये ज्ञान नहीं होगा ये साउंड आप लोगों को ठीक होता है ना बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा आप लोगों को उस साउंड से कुछ कठिनाई नहीं है ना तब तक ठीक है रे नीजिए फिर अच्छा ये देखिए रामारुद्र में दिया है उद्देश्यता अवच्छेद का इत्यादि प्रतीक दिया है उसके आगे अच्छा उसका ऊपर पंक्ति ठीक दिया है अभावत्व ज्ञाने अनन्या भावत्व ज्ञान से क्योंकि अभाव का लक्षण कह दिया भाव भिन्न भिन्न कहने से अनन्या भाव वाला तो अभाव ज्ञान के लिए अन्य भाव का ज्ञान और अनन्या भावत्व ज्ञाने च अभावत्व ज्ञान से अपेक्षित्वाद अन्यश्रेय हो जाएगा जो ऊपर पंक्ति में कहा था आगे देखिए उद्देश्यता अवच्छेद का युद्ध अभेद संसर्ग का शाद बोधे उद्देश्यता अवच्छेदक विधेयता अवच्छेद कैक्य ऐक्यव तो जहां अभेद संसर्ग का शाब्दोध अभेद संसर्ग का अर्थात तो जैसा कहेंगे कि घटो घट तो ये उसमें उद्देश्य हो गया घट और विधेय हो गया घट तो ये उद्देश्य और विधेय इसमें कोई भेद है कोई भी भेद नहीं इसको कहा जाएगा अभेद अभेद अर्थात जहां हम कहेंगे तादात में संबंध से उसमें रहेगा नया एक लोग तादात में संबंध से कहाँ रहेगा घट में उसको अभेद कहेंगे अन्यत्र नहीं रहेगा तो भेद कह देंगे तो ये अभेद संसर्ग का शाब्दबोध अभेद संसर्ग का अर्थात अभेद ही संसर्ग है तो दोनों अर्थात अभेद अर्थात तादात्म्य ही संसर्ग है अभेद संसर्ग का शब्दबोध दृष्टांत हो गया घटो घट यहाँ उद्देश्य हो गया घट उद्देश्यता किसमें रहेगी घट में, रहे में। उद्देश्यता अवच्छेद क घटत्म और विधेय कौन हो गया घट विधेयता अवच्छेद क घटत्व उद्देश्यता अवच्छेद को विधेयता अवच्छेद को एक हो गया एक होने से शाब्दबोध नहीं होगा ऐसा कहते हैं क्यों शब्दबोध नहीं होगा शब्द बोध होने के लिए न्यायिका कहते हैं कि पद सुनने के बाद शक्ति ज्ञान है तो पदार्थ ज्ञान आएगा पदार्थ ज्ञान आने के बाद पदार्थों का बीच में अन्वय होगा तो ये अन्वय होकर के अन्वय होने से शब्द बोध होगा तो पदार्थों का बीच में अन्वय कब होगा उसके लिए तीन चीज होना चाहिए आकांक्षा योग्यता सन्निधि यह होनी चाहिए पर आकांक्षा का लक्षण क्या कहते हैं पदस् पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्व पदस् पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त एक पद दूसरा पद का अभाव में अगर प्रयोग हो जाएगा जैसे हमको चाहिए शाब्दबोध घटीय कर्मत्वम हम क्या उच्चारण करना चाहिए घटम ऐसे उच्चारण करना चाहिए पर नया एक लोग कहेंगे घटम में दो पद है क्या क्या पद है घट और अम है तो अगर हमको घटीय कर्मत्व ऐसा शाब्दोध होना चाहिए तो घट पद का अव्यवहित तो उत्तर में अम तो पद का उच्चारण होना चाहिए अव्यवहित उत्तर में अगर अम पद का उच्चारण नहीं करेंगे खाली घट पद का उच्चारण कर देंगे तो हमको घटीय कर्मत्व ऐसा शब्दबोध होगा क्या नहीं होगा अभी हम घटपद उच्चारण किए हैं तो अभी घटीय कर्मत्व शाब्दबोध करवाने के लिए घटपद में आम पद कल आम पद का आकांक्षा रहेगा तो ये आकांक्षा क्या है कहते हैं तो पदस् पदस्य अर्थात तो घटपदस् पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त प्रयुक्त अर्थात तो उच्चारित अभी घटपद्य पदातर व्यतिरेक व्यतिरेक अर्थात अभाव पदांतर कौन है अमपद घटपद अम पद अभाव प्रयुक्त प्रयुक्त अर्थात उच्चारित अन्वय अनुभावकत्व अन्वय अनुभावकत्व अर्थात शब्दबोध अजनकत्व घटपद अम पद अभाव में उच्चारित होगा तो घटीय कर्मत्व शब्दबोध का जनक हो जाएगा नहीं होगा अम पद को अपेक्षा करेगा घट पद ते यही हो गया पदस्य आकांक्षा कौन सा पदस्या आकांक्षा अभी किस पद में आकांक्षा है अभी कौन सा पद हम प्रयोग किए हैं घट पद पदस्य पदांतर व्यतिरिक्क प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्व इसको आकांक्षा कहेंगे पदस्य कौन सा पद प्रयोग किया कहते हैं घट पद पदांतर व्यतिरेक में प्रयुक्त हो गया वो पदांतर कौन था आम पद आम पद का अभाव में जब घटपद प्रयोग हो जाएगा घटपद जो हमारा आवश्यक है शब्दबोध अन्वय अनुभावक वो नहीं हो पाएगा तो नहीं होने से अभी घटपद कहेगा हमको आम पद चाहिए नहीं होने से हम वो शब्द बोध नहीं करवा पाएगा तो इसलिए आकांक्षा किस पद में रहा घट पद में इसी प्रकार की खाली ओम पद कह देंगे तो उसमें भी आकांक्षा रहेगा तो शब्द बोध तभी होगा अगर आकांक्षा रहे तो अभी घट पद को घटी कर्मत्व ऐसा शाब्दोबोध करवाने के लिए ओम पद में आकांक्षा रहेगा मतलब घट पद में आकांक्षा ओम पद प्रतियोगी का आकांक्षा ये रहेगा तो ऐसा यह क्यों हो गया क्योंकि घट के आगे अगर आप ओम कहेंगे तो कुछ और अधिक बोधन हो रहा है नहीं हो रहा है केवल घट कह के देंगे उससे जितना बोधन होगा आगे हम कहेंगे तो कुछ अधिक बोधन आएगा तो भी कहा जाएगा कि ये अधिक बोधन करवाने के लिए घटपद में क्या आकांक्षा है किंतु जहां आप कहेंगे घटो घट प्रथम घट पद कह देने के बाद द्वितीय घट पद अगर आप नहीं कहेंगे अथवा द्वितीय घट पद कह देंगे तो द्वितीय घट पद कहने से और कुछ अधिक बोधन हुआ क्या नहीं हुआ इसलिए प्रथम घट पद को अगर हम प्रयोग करेंगे द्वितीय घट पद के बिना तब ये घट अगर वो शाब्द बोध नहीं करवा पाएगा तब कहा जाएगा कि प्रथम घट पद में आकांक्षा है अगर आप द्वितीय घट पद प्रयोग करने पर भी कुछ अधिक शब्द बोध कराएगा क्या प्रथम घट पद नहीं कराएगा तो नहीं कराएगा तो इसलिए प्रथम घट पद में आकांक्षा रहा ही नहीं तो जहां अभेद संसर्ग का शाब्द बोध होता है वहां उद्देश्यता अवच्छेद विधेयता अवच्छेद समान हो जाता है जहा ऐसे हो जाएगा तो उस वाक्य में जो पद है उस पद में आकांक्षा ही नहीं रहा आकांक्षा नहीं रहा तो वो पद निराक्षा हुआ तो निराकांक्षा का प्रयोजकत्व हो जाएगा अभेद संसर्ग का शब्द बोध में उद्देश्यता अवच्छेदक विधेयता अवच्छेदक समान हो जाएगा तो उसमें पद में आकांक्षा नहीं है अर्थात निराकांक्षा है तो निराकांक्षा का प्रयोजक हो जाएगा उद्देश्यता अवच्छेदक विधेयता अवच्छेदक को समान हो जाएंगे तो कहा अभेद संसर्ग का शब्द बोध में अभी पद में आकांक्षा रहा ही नहीं रहा तो शब्द बोध नहीं कराएगा निराकांक्षा हो जाना अल, अलग अर्थ में भी व्यवहार होता है इसको जो करना था वो कर दिया जैसा कहते हैं ना चरितार्थ हो गया वो भी निराकांक्षा हो गया कहीं कहीं शास्त्रों में विचार आता है यहां निराकांक्षा का अर्थ वो नहीं है शब्द बोध का विषय में जो आकांक्षा है वो आकांक्षा नहीं रहना यहाँ निराकांक्षा कहते पंक्ति देखिए अभेद संसर्ग का शब्द बोधे उद्देश्यता अवच्छेदक विधेयता और अवच्छेद यहाँ दोनों एक हो गया घटतो तो समान हो गया ऐक्यश्य इव इसको दृष्टान्त तो देते हैं ऐक्य होने से क्या हुआ आगे उसका नीचे दिया है देखिए द्वितीय पंक्ति निराकांक्षता प्रयोजकवाद यहाँ निराकांक्षता प्रयोजक खंडाकार मतलब नहीं तो थोड़ा जैसे स्पष्ट होगा नहीं तो अप्रयोजकों के चलते महीना चला जाता है पंक्ति लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है अभेद संसर्ग शब्द बोध का स्थान पर उद्देश्यता अवचेदक अवचेदक विधेयता अवच्छेद हो जाने से निराकांक्षता का प्रयोजक हो गया जिस वाक्य में पदों में निराकांक्षता रहेगा उस वाक्य से शाब्द बोध होगा पदों में आकांक्षा नहीं तो शब्द बोध नहीं होगा तो निराकाशता का प्रयोजक हो गया उद्देश्यता अवच्छेद विधेयता अवच्छेद समान हो जाने से ये कब होता है अभेद संसर्ग का शब्द बोध में और जहाँ भेद संसर्ग का शाब्द बोध होगा भेद संसर्ग का शाब्द बोध जैसे कहेंगे पर्वत बनीमान तभी तो उद्देश्य कौन है पर्वत तो उद्देश्य था का पर्वतत्व तो। और हम विधान किसका कर रहे हैं बनी का अभी हम कह रहे हैं कि जो पर्वत है वो बनीमान है तो बंधी मान कहने से हम विधान करते हैं उसमें बंधी का तो होने से विधेय कौन हो गया बंधी बनी हो गया विधेय तो अभी उद्देश्यता अवच्छेद हो गया पर्वतत्व और विधेय कौन हो गया बन्ही उद्देश्यता अवच्छेद और विधेय यह दोनों अलग है अर्थात उद्देश्य वाचक पद उच्चारण करने के बाद जब हम विधेय वाचक पद उच्चारण करते हैं हमको कुछ अधिक शब्दबोध आ रहा है तभी तो कहा जाएगा कि ये उद्देश्य वाचक शब्द में आकांक्षा है क्योंकि विधेयकवाचक शब्द को प्राप्त करके अधिक शब्द बोध करवा रहा है अगर आप विधेय वाचक शब्द को, को प्रयोग नहीं करेंगे तो अधिक शब्द बोध होगा क्या नहीं होगा तो उद्देश्य वाचक पद में आकांक्षा है मानना पड़ेगा जब कहेंगे पर्वतो बीमान जब कहेंगे द्रव्यम द्रव्य द्रव्यम द्रव्य नपुंसक है द्रव्यम द्रव्यत्व इस प्रकार के कह देंगे तभी उद्देश्यता अवच्छेदक कौन है द्रव्यत्व और विधेय कौन है द्रव्यत्व उद्देश्यता अवच्छेदक और विधेय समान हो गया यहाँ भेद संसर्ग का शाद बोध है क्योंकि द्रव्य को आप द्रव्यत्व वाला कह रहे हैं ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब जैसे घटो घटो ऐसे यह नहीं है ये भेद संसर्ग का कह रहे हैं भेद संसर्ग का कैसे हो रहा है कहेंगे जो द्रव्य हो तो द्रव्य तो है ही जो पर्वत तो वो बन्हीमान है नहीं है है फिर भी पर्वत कहने के बाद जब बन्हीमान कहते हैं तो कुछ अधिक शब्द बोध आ रहा है इसलिए उसको तो भेद संसर्ग का शब्द बोध कहेंगे घटो घटो कुछ भी अधिक आएगा नहीं आएगा इसी प्रकार की जब द्रव्यम द्रव्य कह रहे हैं तो और एक शब्द आ रहा है द्रव्य इसलिए इसको कहा जाएगा भेद संसर्ग का शब्द बोध तो भेद संसर्ग का शब्द बोध में अगर उद्देश्य उद्देश्यता विधेय भिन्न होगा तभी तो कहा जाएगा कि इसमें आकांक्षा है अब खाली पर्वत कहने के बाद अगर बन्ध्यमान नहीं कहेंगे तो ये पर्वत बन्नीमान ऐसे आपको शब्द बोध नहीं आएगा इसलिए पर्वत शब्द में बन्ध्यमान शब्द का आकांक्षा रहेगा किंतु अगर आप द्रव्यम द्रव्य तोबान कह देंगे तो यहाँ अर्थात द्वितीय पद कह देने के बाद है कि द्रव्य तो शब्द तो आपको आ रहा है किंतु कुछ अधिक शाब्दोबोध और नहीं करवा पाएगा अरे शब्द आ रहा है किंतु वो शब्दोबोध अधिक नहीं करवा पाएगा क्योंकि द्रव्यत्व का ज्ञान हमको नहीं है क्यों नहीं है कहेंगे ये तो लक्षण वाक्य कर रहे हैं द्रव्य का लक्षण कर रहे हैं तो लक्षण वाक्य जिस समय में कर रहे हैं ये दोनों पद का अर्थ हमको अर्थात तो इसका ज्ञान नहीं है नहीं होने से भेद संसर्ग का मतलब वाक्य होने पर भी उद्देश्यता अवच्छेद कर विधेयक समान हो गया समान होने से यहाँ भी आकांक्षा नहीं रहेगी अर्थात तो खाली द्रव्यत्व कहने के बाद आगे द्रव्यवान कहने पर भी ये शब्दबोध नहीं करवा पाएगा कुछ अधिक नहीं करवा पाने से कहा जाएगा की द्रव्य तो में आकांक्षा नहीं रहा आकांक्षा नहीं रहा अर्थात आकांक्षा वहीं रहेगा कहा जाएगा जहां वो पदांतर प्रयुक्त होने से दोनों का बीच में अन्वय हो करके अधिक शब्द बोध आएगा तो जहां ये अधिक शाब्द बोध नहीं आएगा कहा जाएगा की पदांतर आने के बाद भी ये दोनों में अन्वय नहीं हो पाया अन्वय होने से अधिक शब्द बोध आना चाहिए अभी अन्य नहीं हो पाया अर्थात आकांक्षा नहीं रहा अभेद संसर्गक में उद्देश्यता अवच्छेद विधेयता अवच्छेद समान हो जाने से निराकांक्षा हो जाएगा भेद संसर्ग का शब्द बोध में उद्देश्यता अवच्छेद का विधेयक ये दोनों अगर समान हो जाएंगे तो निराकांक्षा स्थिति आ जाएगा शब्दबोध नहीं होगा ये बात कहा गया देखिए पंक्ति अभेद संसर्ग का शब्द बोधे उद्देश्यता अवच्छेद विधेयता अवच्छेद कई ऐक्य ऐक्य इव इसको दृष्टांत दे दिया भेद संसर्ग दकर, का शब्द बोधे उद्देश्यता अवच्छेद विधेय ओर ऐक्य निराकांक्षता प्रयोजक निराकांक्षता का प्रयोजका तो निराकांक्षता आगे प्रयोजका ये अलग मतलब यहाँ निराकांक्षता अप्रयोजक इस प्रकार की पदच्छेद नहीं निकालना है नहीं तो कठिन होगा ये घटाना तो यहाँ अभी क्या हुआ आप अगर कह दें कि अभावो न भाव इस प्रकार की कह देने से तो अभावो न भाव उद्देश्यता अवच्छेद उद्देश्य हो गया अभावो उद्देश्यता अवच्छेद हो गया अभावत्वम और न भाव न भाव कहने से आप विधेय विधेय हो गया न भाव अर्थात भाव भिन्नत्वम तो भाव भिन्नत्वम तो ये आपका विधेय हो गया ये उद्देश्यता अवच्छेदक अभावत्व और भाव भिन्न तो ये दोनों अर्थात जो अभावत्व है वो भाव भिन्न भिन्न कहने से अभावो न भाव भाव भिन्न भाव भिन्न तो अभावो भाव भिन्न विधेय तो हो गया भाव भिन्न तो अभावत्व भाव भिन्न अभावत्व भावभिन्न ठीक है तो क्योंकि आपका विधेय हो जाएगा न भावों में जो रहेगा जैसे कहते हैं पर्वतो बनिमान बन्नीमान में जो धर्म रहेगा वो विधेय होता है इसी प्रकार की अभावो न भाव न भावो अर्थात भाव भिन्न भाव भिन्न में जो धर्म रहेगा वो हमारा विधेय हो जाएगा तो भाव में रहेगा भाव तो अभावत्व भावभिन्नत्व जो शर्ट द्र, द्रव्यादि शर्ट भावभिन्न तुम कहा था तो इस प्रकार के होने से जो अभाव है वो भावभिन्न तुम तो उद्देश्यता अवच्छेद कर विधेय अभावत्व और भावभिन्न तुम ये समान होने से यहाँ भी शाद बोधन नहीं होगा अच्छा इसलिए ये अभावत्व का अर्थ फिर क्या कहेंगे ये केचित वाले आरंभ किए हैं अत्र केचित कह करके आरंभ किया था तो ये कैचित वाले कहते हैं फिर अभावत्व का अर्थ तस्मात् अखंड उपाधीर अभावत्वम अथवा अनुयोगिता विशेषो व अभावत्व या तो अभावत्व को अखंड उपाधि लीजिए अथवा अनुयोगिता विशेष लीजिए अखंड उपाधि क्या है तो थोड़ा लिख लीजिए अखंड उपाधि अखंड उपाधि अखंड उपाधि उसमें धर्म रहेगा अखंड अखंड अखंड असमवेत सति असमवेत सतिव्या असमवेत सति स्वतव्याखंड अगर हम विशेषण अंश नहीं कहेंगे अखण्डत्व का लक्षण कितना हो जाएगा स्वतः व्यावृतत्व ये अखंड का लक्षण कर रहे थे स्वतः व्यावृत कौन है विशेष तो स्वतः व्यावृतत्व ये लक्षण विशेष में भी चला जाएगा हम अखंड का लक्षण कर रहे थे गया विशेष में इसलिए तो ये जो विशेष है अंत्य विशेष है अंत्य विशेष अतिव्याप्ति वारणाय विशेषण दलम ऐसा थोड़ा पंक्ति लिख लेंगे अंत्य विशेष अंत्य विशेष अर्थात जो सामान्य विशेष समवाय कहते हैं उसको अंत्य विशेष कहते हैं अंत्य विशेष अतिव्याप्ति वारणाय विशेष दलम अंत्य विशेष अतिव्याप्ति वारणाय प्रथम दलम व विशेषण दलम इसी प्रकार की स्वरूप स्वरूप संबंधन आकाशनिष्ठ शब्दी वारणा शब्दत्व नहीं शब्दाश्रयत्व शब्दत्व नहीं शब्दत्व तो शब्द में रहेगा सब्दा, दल <coughs> प्रथम दलो हो गया असमवेतत्व द्वितीय दलो हो गया स्वत अगर हम असमवे तत्व नहीं कहेंगे केवल अखंड का लक्षण हो जाएगा स्वतः व्यावृतत्व जो कि अंत्य विशेष में चला जाएगा अंत्य विशेष अर्थात जो विशेष जो पंचम पदार्थ है उसमें अति व्यक्ति हो जाएगी और अगर हम स्वत नहीं कहborghe, के कहेंगे केवल असमवेतत्व कहेंगे शब्दाश्रयत्व ये किसमें रहेगा आकाश में रहे ये शब्दाश्रय तुम ये कोई कर्म गुण अथवा ये कोई जाति नहीं है नहीं होने से यह समवाय से नहीं रहेगा असमव्य हो जाएगा तो आकाश में जो शब्दाश्रयत्व तो रहा ये इसमें असमव्य तत्व तो आ गया खाली अगर असमव्यत अखंड कहेंगे ये शब्दाश्रय त्व इसमें चला जाएगा अगर अभी स्वतः तो व्यावृत तो तुम कह देंगे और जाएगा नहीं क्यों नहीं जाएगा ये जो शब्दाश्रयत्व आकाश में रहा तो शब्दाश्रयत्व अर्थात शब्दत्वच्छिन्न आश्रयत्व शब्द का आश्रय अर्थात शब्दत्व शब्दत्वावच्छिन्न आश्रय सकल शब्द का आश्रय आकाश होगा अभी जो शब्दत्व छिन्न आश्रयत्व हुआ इसका घटकत्व न शब्दत्व आया तो अभी ये जो शब्दाश्रयत्व हुआ ये स्वतः व्यावृत नहीं है इसका घटक एक शब्दत्व है तो शब्दत्व घटितत्व न ये होता है इसलिए स्वतः व्यावर्तक नहीं हुआ अगर हम स्वतः व्यावृतत्व ये अंश नहीं देंगे तो ये शब्दाश्रयत्व में भी अखंडत्व का लक्षण जाएगा स्वतः व्यावृतत्व कहने से शब्दाश्रयत्व स्वतः व्यावृत नहीं है ये तो शब्दत्वच्छिन्न तो होने से शब्दत्व घटितत्व न्यावर्तक बनता है स्वरूप संबंधे न आकाशनिष्ठ शब्दश्रयत्व वारणा द्वितीय दलम तो यहाँ जो शब्दाश्रयत्व है शब्दत्वावच्छिन्न आश्रयत्व अर्थात तो शब्दत्व घटित हुआ है शब्दाश्रयत्व तो? क्या शब्दाश्रयत्व तो आकाश में समवाय समय रहेगा ये कोई जाति नहीं है समवाय सम से नहीं रहेगा अगर हम स्वतः व्यावृतत्व तो नहीं कहेंगे खाली असमव्यतत्व तो कहेंगे अखंड असमवे तो ते तो शब्दाश्रयत्व तो में भी जाएगा क्योंकि असमवेत है स्वत व्यावृत तुम कह देंगे तो और नहीं जाएगा ये जो शब्दाश्रय तुम है वो स्वतः व्यावृत नहीं है क्यों शब्द तो शब्दी तत्व होता है तो इसलिए शब्दत्व न व्यावृत हुआ स्वतः व्यावृत नहीं हुआ तो स्वतः व्यावृत तुम कहने से इसमें और लक्षण नहीं जाएगा इसलिए अखंड का लक्षण हो गया असमवय तत्व सती स्व्यावृत आकाश नहीं शब्दाश्रयत्व में अति करने ग्राह आकाश आकाश असम है किंतु आकाश स्वत: व्यावृत भी नहीं है तो अतः तो आकाश तत्व व्यावृत होगा आकाश में आकाशत्व तो धर्म रहता है उपाधि अखंड उपाधि तो तैन रूपे नो आकाश स्वत: व्यावृत नहीं है रहेगा शंका क्या है इसमें शब्दाश्रयत्वम ये पदार्थ शब्द आकाश में समवाय समय रहेगा किन्तु शब्दाश्रयत्वम ये आकाश में समवाय समझ से रहेगा क्या क्या चीज ये शब्द का जो आश्रय होगा उसमें जो रहेगा आश्रयत्व तो ये अभी ये अधिकरण है इसमें अधिकरण तो रहेगा ये जो अधिकरण तो इसमें समवाय समय रहता है नहीं रहेगा अधिकरण में अधिकरण तो किस समझ से रहता है ये स्वरूप संबंध से ये स्वरूप संबंध से इसलिए कहते हैं अभी यह अधिकरण है इसको हम भूतल में रख दिए अभी अधिकरण हुआ ना आधेय हुआ आधेय हुआ तो अभी इसमें आधेयत्व तो रहना अधिकरण तो रहा अभी आधेय तो रहा तो अगर अधिकरण तो ही इसका एक वास्तव धर्म होता जैसे कहते हैं कि द्रव्य तो ये द्रव्य जब अधिकरण होता है तब द्रव्य रहता है नहीं रहता है और जब आधे हुआ तब द्रव्य रहा नहीं रहा इसका ये द्रव्य तो ये कुछ भी हो रहेगा किंतु इसका जो अधिकरण था अधेयता ये हमेशा रहेगा क्या अर्थात ये हम विचार का दृष्टि से इसको कहते हैं अर्थात ये अधिकरणता अधेयता पक्षता लक्ष्यता ये कोई वास्तव अलोक नहीं है ये केवल हम विचार करने का समय किस दृष्टि से देख रहे हैं उसी को कहने के लिए तो इसलिए अधिकरण था वास्तविक इससे कोई भिन्न पदार्थ नहीं है इसलिए कहते हैं स्वरूप संबंध इसी प्रकार के आकाश हो गया शब्द का आश्रय तो उसमें रहेगा शब्दाश्रय तुम ये शब्दाश्रय तुम कहेंगे जिस समय में हम आकाश को कहते हैं कि एक द्रव्य है तो जिस समय आकाश को हम द्रव्य कह रहे हैं उस समय उसका शब्दाश्रय देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं इसलिए शब्दाश्रय तो कोई उसका वास्तव ऐसा अर्थात कोई धर्म नहीं है वास्तव धर्म अर्थात जो कि हमेशा रहने वाला धर्म ऐसा नहीं है ये जिससे हम उसको शब्द का आश्रय तो न हम ग्रहण कर रहे हैं देख रहे हैं उसी समय हम उसमें शब्द आश्रय तो कल्पना कर रहे हैं इसलिए वो स्वरूप समझ से रहेगा अर्थात तो उसका एक नित्य धर्म ऐसा नहीं है अच्छा ये अखंड का ये लक्षण हुआ और अखंड का दूसरा और एक लक्षण कहते हैं निरवचिन्न प्रकारता आश्रयत्व अखंड प्रकारता आश्रयत्व प्रकारता जो कि निरवच्छिन्न हो प्रकारता निरवच्छिन्न होगा अर्थात प्रकारता का कोई अवच्छेदक न हो निरवच्छिन्न प्रकार आश्रयत्व या अखंड जैसे कहेंगे अयम घटह इसमें प्रकार कौन हुआ घटत्व में प्रकार था क्यों घटत्व हुआ प्रकार घटत्व में रहेगी प्रकार था अभी जब अयम घट कहते हैं इस समय में घटत्व का हम उल्लेख किए हैं क्या उल्लेख अर्थात उच्चारित अयं घटक कहने का समय में तो उल्लिखित नहीं हुआ है नहीं हुआ तो किंतु घट ज्ञान होने के लिए घटत्व तो ज्ञान पूर्वोक्षण में चाहिए तो घटत्व तो ज्ञान होने से घट ज्ञान हुआ ठीक है तभी घटत्व तो हो गया प्रकार उसमें रहेगी प्रकारता तो अभी ये घटत्व तो में जो प्रकारता रही इस प्रकारता का और अवच्छेद नहीं कल्पना करते हैं नहीं तो घटतत्व तो में जो प्रकारता उस प्रकारता का अवच्छेद अगर कल्पना करेंगे तो क्या करना पड़ेगा घटत्वत्व करना पड़ेगा तो फिर अभी घटत्वत्व में एक प्रकार होता उसमें फिर ये अनवस्था हो जाएगा किंतु अगर हम शब्द उच्चारण करेंगे घटत्वान घट तभी घट विशेषत्व तो ना ज्ञान हो रहा है और घटत्व प्रकारत्व में तो ज्ञान हो रहा है हम उसका उल्लेखित उल्लेख कर दिए हैं जो पदार्थ उल्लेख हुआ उसमें और आपका अवच्छेद आएगा जैसे घटक कह दिए तो घटत्व न घट ज्ञान होगा इसी प्रकार की अभी आप घटत्व का उच्चारण करें घटत्वान तो तो घटक कह तो रहे हैं तो घटत्वान घटक कह रहे हैं घटत्व का उल्लेख कर रहे हैं तो घटत्व का ज्ञान घटत्वत्व न होगा तो अभी घटत्वान घटक कह रहे हैं तो घटत्व प्रकार हो रहा है घटत्व में प्रकारता रहेगी ये प्रकारता अभी निरवच्छिन्न नहीं हुआ क्यों आप घटत्व का उल्लेख कर दिए हैं उल्लेख किए हैं तो उसमें एक अवच्छेद का उसका प्रकारता में एक अवच्छेद आएगा घटत तो हो गया प्रकार उसमें प्रकारता उसका एक अवच्छेद आएगा क्यों आप शब्द व्यवहार किए हैं जो शब्द व्यवहार किए हैं वो अवच्छिन्न होकर के ही भान होगा ऐसा उनका नियम है इसलिए आप अयम घट कहेंगे तो घटत्व में जो प्रकार वो निरवच्छिन्न होगा घटत्वान घट कहेंगे तो घटत्व यहाँ प्रकार हो रहा है घटत्व में प्रकार किन्तु वह निरवच्छिन्न नहीं होगा वह सावच्छिन्न हो जाएगा क्या अवच्छिन्न होगा घटत अवच्छिन्न हो जाएगा तो उल्लिखित प्रकार हुआ तो वहाँ सावच्छिन्न हो जाएगा अनुलिखित प्रकार हुआ तो निरवच्छिन्न प्रकारता रहेगी उसमें ये न्यायिकों का नियम है तो जहां निरवच्छिन्न प्रकारता रहेगी उसी को अखंड कहेंगे निरवच्छिन्न प्रकारता का जो आश्रय होगा उसको अखंड कहा जाएगा निरवच्छिन्न प्रकारता आश्रयत्व अभी हम कह रहे हैं कि भूतले घटाभाव ये जो घटाभाव हुआ तो अभी घटाभाव विशेष कहेंगे तो ये घटा भाव का ज्ञान होने के लिए आपको अभाव अभावत्व न ज्ञान होगा अभावत्व प्रकार हो जाएगा तो ये अभावत्व में जो प्रकारता रहेगी वो निरवच्छिन्न है यही ही अभावत्व का अखंड हो गया अर्थात अभावत्व जो है वो अखंड है अखंड है अर्थात अभावत्व प्रकार हुआ अभाव के लिए अभावत्व, अभावत्व प्रकार हो गया ये अभावत्व में जो प्रकारता रही उसमें एक अभाव तत्व इस प्रकार की अवच्छेद नहीं माना जाता है तो निरवच्छिन्न प्रकारता आश्रयत्व ये अखंड का लक्षण है कहते हैं नहीं है ये एक मतलब तो क्या ना तो अखंड और एक लक्षण है थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ हम अभी हम अभावत्व को अखंड प्रकारता आश्रय कह रहे हैं तो अर्थात अभावत्तों में जो प्रकार होता उसमें कोई अवच्छेद का नहीं है ये और एक लक्षण हो गया अर्थात अखंड हम इसको भी कह सकते हैं और अखंड उसको भी कह सकते हैं हाँ आश्रय तो जो हुआ तो हाँ, सापेक्ष है अच्छा अच्छा आपको कहना है कि इसलिए वो निरवच्छिन्न कैसे हो जाएगा अच्छा तभी शब्दाश्रयत्व ये आकाश का प्रकार हो गया तो शब्दाश्रयत्व में प्रकारता रहेगी किंतु शब्दाश्रयत्व में जो प्रकारता रही ये प्रकारता था शब्दत्वच्छिन्न होता है तो वहाँ वो निरवच्छिन्न प्रकारता आश्रय तो वो लक्षण उसमें नहीं गया अच्छा हाँ इसलिए दो लक्षण देते हैं अर्थात कहीं ये लक्षण होगा कहीं वो लक्षण होगा फिर भी ये थोड़ा और चिंतनीय है तो इसको और थोड़ा विचार करना है इसमें अर्थात ये दोनों लक्षण सर्वत्र घटेगा क्या ये हुआ तस्माद अखंड उपाधीर अभावत्व ये अखंड उपाधि अर्थात उपाधि अखंड हो गया उसमें रहा अखंड तो यही ये अभावत्व का लक्षण हो जाएगा आगे रामरुद्रि में ये देहे अनुयोगिता विशेषो वेती प्रतीक देह ये पंक्ति जहां से आरंभ हुआ अभावत्व अखंड उपाधि नीचार सहम अभाव अखंड उपाधि है ये नब्बे लोग कहेंगे ये ठीक नहीं है तो इसलिए तत्साधक माना भाव अखंड उपाधि अभावत्व इसमें कोई प्रमाण नहीं है इसलिए प्राचीन लोग कहते हैं अनुयोगिता विशेष हो अभावत्वम मतलब प्राचीन अर्थात केचित वाले कहते हैं अभावत्वम किम कहते अनुयोगिता विशेष जैसे पहले विचार आता था हम घटध्वंस को घट में किस समझ रख रहे थे घट ध्वंस घट उसका क्या हो जाएगा प्रतियोगी घट में क्या रहेगी प्रतियोगिता ये घट में प्रतियोगिता किसके चलते आया घट ध्वस के चलते इसलिए घट ध्वंस घट में किस समझ से रहेगा प्रतियोगिता संबंध से अगर घट प्रतियोगी हो गया किस दोनों दो का बीच में संबंध हो रहा है अभी एक हो गया घट जो कि प्रतियोगी दूसरा कौन है ध्वंस अभी घट अगर प्रतियोगी हो गया ध्वंस को अनुयोगी कहा जाएगा दोनों का बीच में हो रहा है तो घट ध्वस हो गया अनुयोगी अभी ध्वंस में क्या रहेगी अनुयोगिता ये अनुयोगिता ध्वंस में ध्वंस अर्थात भाव लीजिए कोई भी अभाव में वो होगा अभी अभाव में जो अनुयोगिता रहा वो किसके चलते रहा घट के चलते रहा तो ये अभाव में जो अनुयोगिता रहा तो यही हो गया कि अखंड अभावत्व अभावत्व को अखंड उपाधि कहिए है लोग कहते हैं उसमें प्रमाण नहीं है इसलिए केचित वाला कहते हैं अभावत्व का अर्थ हो गया अनुयोगिता विशेष अभी अभाव हो गया अनुयोगी और घट हो गया प्रतियोगी अभाव में रहेगा अनुयोगिता तो ये जो अभाव में अनुयोगिता रहा अभाव में अभावत्व तो रहेगा तो ये अनुयोगिता ही अभावत्व है किंतु अनुयोगिता अभावत्व अनुयोगिता तो जब आप स, आ, आ, संबंध कहते हैं अथवा जब सादृश्य कहते हैं वहां भी अनुयोगिता आएगा तो इसलिए कहते हैं अनुयोगिता विशेष नहीं तो तीन चीज के लिए प्रतियोगी अनुयोगी आएंगे वो दोनों अनुयोगिता नहीं लेना है अर्थात अभाव अनिष्ठ अनुयोगिता विशेष यही अभावत्व ये अनुयोगिता क्यों आ गया कहेंगे प्रतियोगी के चलते अर्थात प्रतियोगी अभाव में अनुयोगिता संबंध से रह जाएगा तो यही जो अभाव में अनुयोगिता रही यही अनुयोगिता विशेष ये, ये अभावत्व अभाव में अभावत्व अभाव में अनुयोगिता अनुयोगिता विशेष इसको भी अभावत्व कहा जाएगा ऐसे कैचित वाले कहें अखंड उपाधीर अनुयोगिता विशेषो इति बदंती ऐसा कहें अनुयोगिता विशेष तीन अनुयोगिता हो सकते हैं संसर्ग संबंध का सादृश्य का अभाव का तीनों का अनुयोगिता हो सकते हैं तो तीनों से एक को लेना है तो अनुयोगिता विशेष कहेंगे ना इसलिए अनुयोगिता विशेष आत्मा अच्छा अच्छा अब करता विशेष अच्छा हाँ मतलब अभाव बुद्धि में होने पर ही अनुयोगिता बुद्धि में आएगा अच्छा तो फिर ये खंडन पढ़ना पड़ेगा ये सबको खंडन करने के लिए आज यहाँ तक ओम शंकर शंकरचार्य केशवं वादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत पुनः पुनः ईश्वरो गुरूर्तिद विभागिने व्योम देहाय नमः दक्षिणाूर्त नम ओ शातिशिशा